यस्य यध्या प्रमाणाणे निश्चित स बाधित यहां बनिराव्यवाद अनुष्णव साध्यम तदभाव उष्णव स्पर्शन प्रात्यक्षण गृहते ये पद यस्य यध्या कहते हैं सधेतु प्रमाणांतरण प्रमाणातरण प्रमांतरण न कही है hmm. ना तो क्या हो जाए लक्षण क्या हो जाएगा है ना निश्चित yes, so, uh -huh. <coughs> <coughs> hmm. तो ये तो, तो किस प्रकार लिंग है ये केवल अन वही केवल व्यक्ति की न अन्य व्यक्ति की है? अन्वा अन्वा की, दोनों है वा तो ये कहते हैं कि में हम नहीं कहेंगे साध्याभाव ने निश्चित ऐसे नहीं कहेंगे निश्चित है ना हेतु हेतु तो हो, हे का, है। तो हुँ। हुँ। तो में का नहीं बन तो साध्या भाव निश्चित हृद में सद हेतु में अकलचन जैसे साध्या भाव निश्चित तो वो, वो तो। इसलिए हम कहेंगे प्रमाणांतरण प्रमाणांतर का क्या है अर्थ प्रमाणों प्रमान। प्रमान। से अन्य प्रमाण से प्रत्यक्ष यह अनुमान चल रहा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उसका बाद हो जाता है फिर कहते हैं घटादि अभावारणा <coughs> घटादि बाराणय अभा घटादि बारणाय साध्य अमरे घट घटादी अभावारणाए न धूम बारणा साध्य अभाव गट अभाव, अभाव। है है में में भी घटा घटा दिया दिया दिया आगे इस इसमें तो मात्र दिया है घटाधि वारणाय शादी हुई थी है तो दो दो दो, दो है ना बारनाया... अभाव अभाव, अभाव अच्छा ऐसे <coughs> ही इसमें तो इतना ही कभी छोड़ दिया इसको तो सब शॉर्टकट चाहिए ये सब गलत ही तो हम हमने ये आगा। आगा। ये कहते हैं घटा घटाती अभाव आदा धूम बारणा तो साध्य थे साध्यपद न दीजिए यध्य अभाव है न प्रमाणातरण तो ये अभाव प्रमाणातरण निश्चित है ना नही कर पर्वतों तो तो <coughs> साध्य पद नहीं नहीं सोरी क्या हो गया नहीं। ये ये साध्य नहीं साध्य नहीं नहीं, नहीं। है अभाव निश्चित यध्या यहाँ पर्व तो बनीवा धुम दो यूम तनि न तो ये धूम्हूमा तो निषे ये निश्चित जिस समय हमें बनी का अभाव लेंगे बनी का अभाव बनी हो गया साध्य साध्या, साध्या, भाव, नहीं? नहीं। नहीं। तो साध्या भाव का अधिकरण क्या हो गया है <coughs> ना नहीं का क्या? क्या, क्या, <coughs> मु, तो, तो, तो, तो क्या लक्षण है हाँ वो तो मालूम है ये घटा दी हमारे में कितना दूसरे है नहीं नहीं, नहीं। सात अगर शब्द नहीं देंगे तो क्या होगा अच्छा उसका जो यभाव प्रमाणांतरण निश्चित तो साध्य पद जीस का हटाइए अभाव प्रमाण है अभाव प्रमाणांतरण निश्चित hmm. तो देखो हमें कहेंगे इसमें देखो है ना नहीं पर्वतो बिस कहा रहता है? रह। हैतोर रह। रह। में रहता है। रहता है। और किसका अभाव है घटपटाली का घटपटाली का अभाव का अभाव अभाव और किसका अभाव नहीं है जान अरे अधिकरण और ना दो बनी हो गया, गया, बनी का? बनी का बनी गया। उसका गया। तो ये घट अधिक अभाव हो गया यही ये कहता है कि अगर साध्य पद नहीं देंगे मूल में ये अभाव प्रमाणान्तर प्रत्यक्ष है, है, तो उससे निश्चित हो गया तो इसलिए कहते हैं घटादि अभाव आदाय धूमादिणा तो होने से आप धूम धूमा सद हेतु है तो सदहेतु को क्या हो क्या हो जाएगा असधत्व संज्ञा बाधित तो हो जाएगा आपने कहा कि जिसका घटा दी जिसका अभाव प्रमाणांतरण निश्चित हो तो उस हेतु बाधित हो जाएगा है, है ना यस्य साध्य अभाव प्रमाणांतरण निश्चित हो साधियों को हटाइए यहाँ पे साध्य पदों को हटा दीजिए यस्य अभाव है न प्रमाणांतरण देखो तो ये अनुमान में हेतु तो तो तो कोई साध्य नहीं देंगे तो को ऐसे अभाव प्रमाण कैसे पता चला न प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं जहाँ गोष्ठ चतुर मानस है वहाँ पे घटपटादी का अभाव है और बन का भाव है ये दुग्व हेतु हो गया आपका असद अच्छा। बाधित है दूर गया तो नहीं। नहीं हम दे देंगे साध्या भाव। ना अभी देखो पर्वत से दुमा का अधिकरण इसमें बने का अभाव होगा नहीं होगा नहीं, हो नहीं, हो नहीं होने से ये सद हेतु जो लक्षण बाधित का लक्षण जा रहा था अभी नहीं जाए क्योंकि तो तो तो उसमें बने का साध्य का अभाव नहीं है साध्याभाव कह देंगे तो नहीं जाएंगे प्रत्यक्षण आकलित अर्थ अभुत्सते तर्कसिक प्राचीनोक् प्राचीन मयिको ने ये कहा कि यद्य द्वारा प्रत्यक्षण आकलितम अपि अर्थम प्रत्यक्ष से जो जो सिद्ध होता है न उसको ये तर्क रसिगा ये अपना तर्क प्रयोग करके अनुमान आदि के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं कहते तो इसलिए प्रत्यक्षण आकारित अर्थम अनुमान न बहुत संत तर्क रसिका है उनका स्वभाव है सही स्वभाव सही है तर्क रसिका है वो उनका उनका लाइकिंग वो उनको अच्छा मानते आगे आ, आगे आएंगे आपका व्याकरण में भी ऐसे ही है व्याकरण में भी ऐसे ही है जो शब्द प्रयोग नहीं होता है तो उनको ये कवि कभी, कभी लोग को प्रयोग करते हैं ज्यादा वो वो ऐसे ही नहीं कि व्याकरण पढ़कर कविता ये करते हैं नहीं है वो पूर्वजन में सब पढ़ चुके हैं सब स्मृति में है जो शब्द आप नहीं ढूंढेंगे और तो ढूंढते वो अपना ऐसे स्वाभाविक वो शब्द प्रयोग कर देते हैं ऐसे ही नहीं कि कोई किताब ढूंढ करे उसमें प्रयोग ना न स्वत ही अंदर से वो ऐसे ही उनका सहजत प्रवृत्त होता है प्रवृत्ति होता है तो यही कहते हैं प्रत्यक्षण आकलित में अपनी अर्थम अनुमान न बूभुत संधि तर्क रसिका जो तर्क रसिका ऐसे ही प्रत्यक्ष के द्वारा जो प्राप्त है उसको अनुमान के सिद्ध करते हैं अनुमान पूर्वम यस्य साध्यम पक्षे प्रत्यक्षण निश्चिम तरह धूमसे बाधित बाधित बाधित नहीं, नहीं आप इसमें नहीं है इसमें अधिकार क्या है उतने ही है अच्छा अनुमान पूर्वम यस्य साध्यम पक्षे प्रत्यक्षणं अनुमूर्व ये साध्य पक्ष प्रत्यक्षण निश्चित तस्ूम उसी को ही देता है हैसी जो हम अहम वही विपक्षे जलहृदे साध्य अभावस्य प्रत्यक्षण निश्चित विपक्ष योग है जलहृद तो उसमें साध्य का अभाव होने से धूम भी अभाव होना चाहिए तत्व लेकिन है नहीं पक्ष अच्छा <coughs> तो इतना ही दूर ये सब वो नहीं है ना आपका रेग्मी वे भी नहीं है चलो नहीं तो ना, आगे आगे चल, चल कर सब उड़ा देंगे ये सब उड़ा देंगे हाँ कुछ पदकृति नहीं बचेगा जो जो कठिन है ना नहीं अब एक लाइन आने नही और जो जो पंडित है ना महामूर्ख पंडित जो है उनको तो पढ़ाना नहीं आता है तो अर्थ तो करते कर नहीं पाएंगे तो उड़ा दो क्योंकि पदकृति में कोई टिका टिप्पणी नहीं है जिससे देखते रहिए करेंगे बुद्धि लगाओ उसको सीधा करो कितना और वहाँ वो बुद्धि का गहरे में जाना नहीं चाहते ऊपर से तो इससे बढ़िया उड़ा दो ये नहीं है तो शर्ट कट कर, कर वही तो कर रहे हैं ये धीरे धीरे ये पद ये पद, ये, पद, ये पदकृत्य में कितने काट काट रहे हैं वो धीरे धीरे चलिए इसके बाद ये इस प्रकार आपका अनुमान परिच्छेद समाप्त हो गया है ना अनुमान परिच्छेद समाप्त हो गया अनुमान के बाद में कौन सा आता है उपमान है ना अर्था उपमान, उपमान परिच्छेद ये कहते हैं उपमिति कर्णम उपमानम उपमिति का जो कारण है वो उपमान क्या है उपमिति का जो कर्ण उपमान है उपमान क्या चीज है एक कहते हैं संज्ञा संघी संबंध ज्ञानम उपमिति संज्ञा संघी संबंध ज्ञानम उपमिति संज्ञा नाम व पद है ना और संघी अर्थ है ना संज्ञा हो गया नाम है घट है ना जो घट है नाम है नाम संघी हो गया अर्थ उसका जो विषय है है ना जैसे घट मत जो आकार विशिष्ट है जिसमें जल लाया जाता है ये है संघी है और घट शब्द ये घट ये जो है ये संज्ञा ये हो गया संज्ञा संज्ञा और इसका जो अर्थ है किसे है था, ना? कैसे ऐसे ये जिसमें जल ला ये हो गया संगी, संगी। अर्थात संज्ञा और जो संज्ञा संगी संबंध है ना? ये नज्ञा और ये संगी इनमें जो संबंध है शंग्णास्वैनों शंग्णास्वैनों शंग्णास्वैनों शंग्णास्वैनों संबंध शक्ति शक्ति शक्ति इसी का नाम है संज्ञा संगी संबंध पद पदार्थ का जो संबंध है शक्ति, संज्ञा संगी संबंध शक्ति अर्थात पद पदार्थ का जो संबंध है वही शक्ति वही उपमिति तो इसलिए कहते हैं पद पदार्थ संबंध उपमिति पद एवं पदार्थ का जो संबंध ज्ञान है तो उसका नाम है उपमिति यही कहते हैं संज्ञा संजी संबंध ज्ञानम उपमिति है ना तत्कण उपमानम है ना तत्कर्ण उपमान जो होगा उपमान क्या है ना जो शक्ति है सादृश ज्ञान जो शक्ति है, ये दो, दोनों में जो संबंध हो जो शक्ति है ये शक्ति क्या है ना सा ज्ञान सदृशता सादृश्यकार तो क्या है हाँ है ना तथि नती तदगत भूय धर्म विशेष है ना? तो सादृश्य हम कहेंगे तो उसके समान है लेकिन वो नहीं है है ना हम कहेंगे चंद्रमुख चंद्र इव मुख चंद्रमुख है ना मुख तो चंद्र से भिन्न है एवं चंद्र में रहने वाला अनेक गुण जो कि मुख में दिखाई पड़ता है तद्गत भूयो गुण विशेष धर्म विशेष तो ये सादृश्य अगर समान हो जाएंगे जैसे उपमान उपमेय उपमान उपमेय ये दोनों कभी कभी समान हो जाता है ना समान सब पूरा मिल जाते हैं ऐसे मिलता है ना नहीं मिलता है उपमेय एग्जाम्पल है उपमान और उपमान और उपमेय उपमेय ये दोनों का धर्म धर्म जो है ये समान हो जाते हैं ना नहीं कभी कभी समान हो जाते हैं ना नहीं होते हैं। जिसके साथ जिसका उपमान दे, देना चाहते हैं है ना तो उन्हीं से तो ये दोनों उपमान उपमान और उपमेय ये तो उपमेय उपमान में, उप में समानता कभी कभी दिखाई पड़ता है ना नहीं दिखाई पड़ता है कभी नहीं दिखाई पड़ता है समानता नहीं कुछ धर्म है कुछ धर्म है कुछ धर्म नहीं है अगर दोनों एक हो गए तो फिर दो नहीं रहेंगे वो एक ही हो जाएंगे और कभी एक की प्रकार दो नहीं हो सकता है एक की प्रकार दो नहीं हो सकता है तो काल में तो ही भेद हो जाएगा ना आ, आ, ये छोटा है ये बड़ा है तो भेद आ गया हैं जैसे एक मां के पेट से दो बच्चे निकालते हैं तो कोई आगे और कोई पीछे है आ, ना जो आगे जन्म होता है तो वो बड़ा है और जो पीछे वो छोटा है लेकिन वास्तव में क्या है जो पीछे जन्म होता है वो बड़ा है <laughs> हिरणाक्ष ये दोनों में से कौन है ये तो ट्विन थे ना आ, ये किसी जब ही माता का गर्भ में जब वीर प्रवेश करता है किसके पहले जो जो पहले हुआ वो बाद में निकलेगा तो आ, वो है ये नियम बाद जैसे कि एक ट्यूब है, तो आप एद, एक कुछ रख दीजिए पहले, इसके बाद दूसरा है जब निकलना चाहते ये तो ब्लॉक है तो इधर से निकलेंगे कौन पहले निकलेगा ये जो पीछे में आया अच्छा और क्या जीसी जीसी ये में तो नहीं तो तो वो वो थोड़ी उसके ही ये करेंगे आप तो पेट फाड़ देंगे तो दोनों एक साथ में निकल जाएंगे दोनों हो जाएंगे नहीं वो प्रक्रिया नहीं है जन्म तो स्वाभाविक है, है।, है। समय अनुसार उनको निकलना है साल वो टीका में श्रीमदभागवतम टीका में तो उनका हिरण्य कश हिरण्य में उसको दिया गया है ये हिरण बड़े बड़ा है और है है है लेकिन बड़ा पहले पहले वो वो उनका में गए डिवाइड डिवाइड अंदर अंदर एक ही होता नहीं कि ले जो जो जाते है, अं? है। तो नागर <laughs> चलो <coughs> तो उपमान उपमेय ये कभी समान नहीं हो सकते अगर समान हो जाएंगे तो दोनों एक ही हो जाएंगे है ना दो नहीं। तो इसलिए कहते हैं तद भिन्न सती तदगत भूय धर्म विशेष तो उससे भिन्न होना चाहिए उसका अनेक जो धर्म है तो उपमेय के साथें मिल मिलता मिलता है जुलता है तो वही है सादृश ज्ञानम है ना सादृश्य ज्ञान का अर्थ हो है ना तो उसमें वो जिसके सादृश्य लेते हैं उससे भिन्न होगा और उसका कई सारे धर्म इसके धर्म के साथ है जैसे चंद्र के साथ मुख का यह करते हैं चंद्र जैसे आल्हाद शीतल है आनंददायक है, है ऐसे किसी ऐसे मैंने आत्मा पुरुष है उनको देखने से आपको ऐसे ही लगे ऐसे आप उनके पास में जाएंगे ऐसे ही इनका वातावरण ऐसे ही है ये विक्षिप्त नहीं होते हैं तो उनके पास जाएंगे आप भी शीतल तक वो अनुभव करेंगे आपका इंद्रिया शांत हो जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे इतना गंभीर और गुरु भाव से ये करेंगे तो आप सुनकर आप माने ऑटोमेटिक आप नतमस्तक हो जाएंगे ऐसे ही उनका स्वभाव ये नहीं कि आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं वो वातावरण ऐसे ही इसी प्रकार ये ये हो जाएगा ज्ञान ज्ञान ही उसमें ही उसमें कारण है वही उपमान है है ना तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम उपमित करणम सादृश्य ज्ञान हो गया सादृश्य ज्ञान ही उपमान है, <laughs> ही उपमान है। हाँ। तो फिर कहते हैं अतिदेशमरणम अबांतर व्यापार है है ना अतिदेश अभी कहेंगे अतिदेश क्या है है ना अतिदेश का अर्थ क्या है व्याकरण में पढ़े वही व्याकरण का तर... नहीं नहीं उसमें जो भाव है अंदर वो करना। तो उसका ये कहते हैं अन्यत्र, अन्यत्र उसका उपयोग जहा जिस प्रकार विधान होता है तो उससे भिन्न स्थल में उसका उपयोग तो उसी प्रकारी यहां दे। दे हम कहेंगे अबांतर व्यापार दृष्टांत देते हैं अभी उपमिति कैसे होती है तो उसका अभी देखा है तथा ही तथा ही जब कहेंगे ना तथा शब्द किस अर्थ में प्रयोग होता है निदर्शन दृष्टांत तो देकर जब वो कहेंगे तथा तो ही शब्द तो ही निश्चित है ना गबे गबे नाच्य है ना अच्छा <coughs> क्या करेंगे निकलो इसमें ये कहते तथा ही कचिद गवय पदार्थम अजानन अजान कतचि आकुषा गोसदृश गवय श्रुवा वन गाक्याम गोसदृश पिंडम पश्य तदनतर असौ गवय शब्दवाच्य इति शच्यु उपमित दृष्टांत देते हैं कश्चित तथा ही कस्टित गवय पदार्थम अजानन है ना <coughs> गय एक पशु है है ना तो गबे का बारे में एक शहरी पुरुष वो गांव में गया था अभी वो जन्म से उसका पिता माता शहर में रहते हैं घर तो है ही गांव में जंगल में माने गांव में है और वो गांव में गया था सर वाले तो उसने वो गांव बार जंगली पुरुष से सुना है कि गबय नाम के के उसने पूछा गवय क्या होता है न जो गाय के समान होता है है ना वो गो सदृश है ना इसलिए कहते हैं कश्चित गवय पदार्थम अजानन न जानता हुआ कुत तो आरण्यक का जंगली पुरुष से गो सदृश इति इस प्रकार उसने सुना कि गौ के समान गवय होता है इति श्रुत्वा सुन लिया अच्छा ठीक है तो हम चलते देखते हैं कैसे गवय होता है तो गाय के समान है इति श्रुत्वा वनम गता हा। तो उसने है गा गतो गतो गो सदृश त्वा कर दिया नहीं वनम गत गतो कर दीजिए गीजिए गो है नुसार है वो उकार हो गया गता बनम गतो, क्योंकि ग देख करे वो विस्ग ओकार हो गया बनम गतो गर्थम स्मरण तो उसने जंगल में पहुंच गया मन में उत्कंठा है तो मैं देखूंगा गवय क्या चीज है ये कहता है कि गाय के समान गवय होता है तो उनसे वाक्यर्थम स्मरण तो वाक्यार्थ को ये जो पहले सुना था किससे सुना था दर्ण। जंगली, जंगली पुरुष से है है ना ना पुरुष पुरुष से जब उसने ये बात सुनी कि गाय के समान गो गबे होता है तो उसने जंगल में चल पड़ा और जंगल में जाकर देखा देखा कि ऐसे ही जैसे गाय के पिंड है वैसे ही लेकिन गाय नहीं है उसका सिंग ऐसे ही है गाय का जैसे आकृति ऐसे ही है तो, तो गाय का आकृति उसमें गवाय जानते हैं ना नीलगा नीलगा का नाम है गवाय नील गाय और आम गाय में क्या अंतर है बाल कहाँ आता है वाँगा? वाँगा, का जैसे से है। तो है, वो से अरे नहीं वो तो नहीं है ना उसके कंधे पर गर्दन नील से नही नहीं नहीं बाल फल कुछ नहीं ऐसे ही गर्दन उसका गाल कमल नहीं रहता है साहता है अच्छा गया गया गया गया। तो वो क्या है जो याक याक याक ये अच्छा, ये वो नहीं है। ये तो गाय है लेकिन वो मनुष्य से डरते हैं पर मनुष्य को अकेले देखेंगे तो वो भय से भी वो आक्रमण कर लेते हैं देंगे है। हरियाणा में बहुत ही हम गए थे अरे बाप रे बाप इतने आ जाते हैं वो धान के खेती में सब पके हुए धान को सब झड़ा देते हैं कुचल देते हैं सब ये करते हैं। आएंगे जूंग जूंग। आ, तो आ, सांगो। और जहाँ रहेंगे सब एक में रहेंगे तो निश्चय ये कहते हैं ग्यार्थ में स्मरण तो वाक्यार्थ को जो आरण्य के पुरुष से जो जो वाक्य श्रवण किया था उसको उसने स्मरण किया पिंडम अभी स्मरण गो सदृशम पिंडम पश्यती वही गोसदृश पिण्ड को उसने देखा ठीक है ना तदनंतरम असौ गवय शब्दवाच्य इति अनुमिति उत्पद्य इस प्रकार उसको अनुमिति हो जाती है है ना उसने क्या देखा जो पिंडों को देखा गौ के समान गबे होता है तो देखा कि गौ के जैसे ही आकार है वैसे ही आकार है उसका पूछ भी है सिंह है मुंह है सब है और जैसे गौ गो, गौ के स्तन होते हैं बछड़ा पीते हैं तो वो उसका भी ऐसे ही है सब है लेकिन वो सासना नहीं और लेकिन गौ का थोड़ा पेट बड़े होते हैं उनका इतना ही होता है कि घोड़े जैसे दौड़ते हैं दौड़ने में बहुत तेज हाँ बहुत फास्ट दौड़ते इसलिए भगवान उनको ये क्योंकि जंगल में रहेंगे ना वो तो, तो सेर, सेर, सेर बाग ही इस, आ, खा जाएंगे तो दौड़ने के लिए उनको पेट को ऐसे बराबर घोड़े के समान रखेंगे नहीं है। ही है है? <laughs> ना ना नहीं ऐसे नहीं जंगल में वो उनको बहुत मिलता है खाने पीने के लिए लेकिन ऐसे गोवर्धन में है हाँ हिरण भी है हाँ हिरण भी है और नीलग भी है ये इसमें मथुरा में इधर ही है ना जो हाँ यहाँ पे मथुरा रोड पे जाते ही एक छड़ियाखाना है ना उसमें गवे है वो रोड पास में नहीं आते हैं इसलिए कि गाड़ी मोटर चलते हैं ना इसलिए उधर ये करते हैं रख तो इस प्रकार ये गए तो चलिए पद पदकृत में ये कहते एक क्या अवसरसंगति अन उपमन निरूपयती उपमेति है न अवसरसंगति अभी प्रत्य अवसर का अर्थ जानते हैं अवसर हाँ वो अपॉर्चुनिटी क्या है ये कहते प्रतिबंध की शिष्य जिज्ञासा निवृत्तिपलक्ष्य अवश्य वक्तव्य प्रतिबंध नहीं नहीं ये, ये है अवस्थति संगति <laughs> <Send -up. laughs> सिस्टम शिष्य विज्ञान सा निवृत्ति तो उसको संधि कर देंगे वक्तव्य प्रतिबंधि शिष्य जिज्ञासा शिष्य जिज्ञासा उपलक्षित अवश्य वक्तव्यम अवसरत्व देखो उसने प्रत्यक्ष प्रमाण जब खत्म हो गया ना? तो तो ये कहा कि प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है तो तो शिष्य का मन में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कुछ होता है प्रमाण हाँ प्रमाण तो और भी तीन है तो क्या क्या है ना उपमान अनुमान उपमान और शब्द शब्द, शब्द, शब्द, शब्द शब्द ये और तीन प्रमाण है है ना? तीन प्रमाण है तो जो तीन प्रमाण है तो अभी एक एक कर बताएंगे एक एक कर बताएंगे तो प्रत्यक्ष का बाद में फिर उपमान अनुमान बताएँगे अनुमान के बाद फिर उपमान उपमान के बाद में फिर शब्द का बताएंगे तो अभी जब अनुमान कथन कर रहे हैं तो उनका जिज्ञासा थी तो उपमान क्या होता है और शब्द क्या होता है लेकिन जिस समय वो अनुमान प्रकरण चल रहा था वो सो जिज्ञासा जो थी वो प्रतिबंध प्रतिबंधित था क्योंकि अभी प्रकरण चल रहा है ना, जब खत्म करेंगे फिर मिलेगा अवसर मिलेगा अभी अवसर नहीं है वो सब कड़ी सब जोड़े हुए हैं तो एक को समझाने के लिए दूसरे का दूसरा ऐसे ही अनुमान प्रकरण अब तक चल रहा था है न अभी अवसर उनको नहीं था बीच में बोल दें ऐसे ही नहीं प्रकरण खंडित हो जाता है समझ में नहीं आया इसलिए वो प्रतिबंधित प्रतिबंधित था क्या उपमिति तो, उपमान एवं शब्द ये प्रतिबंधक था जिज्ञास थी शिष्य का क्या होता है ये तो वो प्रतिबंधक रूप में था अब जब अनुमान समाप्त हो गया अभी फ्री हो गए अभी बोलेंगे तो अवसर मिल गया है ना तो अवसर जब मिल गया तो फिर अवश्य वक्तव्य अभी शिष्य का जो जिज्ञासा उसको निवृत्ति करेंगे दूर करेंगे तो इसलिए अवश्य वक्तव्य अवसर संगति यही कहते हैं अवसर संगतिम अभिप्रीय अनुमान अनंतरम उपमानम अनातरम उपमान उपमिते हे कारणम उपमानम इत्यर्था उपमिति का जो कर्ण है उसका नाम है उपमान जैसे अनुमिति का कर्ण अनुमान जैसे उपमिति का कर्ण उपमान उपमित है कर्णम उपमान मित्यर्थ एक कहते हैं कुठारादि वारणा मिति है ना पद हटा दीजिए उसे है ना उपकरणम अनुमानम उपकरण है ना उपकरण एक तो कर्ण आपका हाथ है है ना करोति अनेन करण तो जो भी आप करते हैं हाथ से करते हैं, तो आपका हाथ है कर्ण है और हाथ से फिर उद्धानुष बाण पकड़े ये भी हाथ का और एक उपकरण हो गया है <coughs> ना? तो इसलिए कहते हैं उपकरणम है ना उपमिति उपमानम ऐसे कह दिया तो उप, उपकरण जैसे हाथ है जैसे धनुष पकड़ा है ऐसे भी हमें हमें कुलाड़ी पकड़ा mm. काट को फाड़ने के लिए अभी हाथ है कर्ण है फिर और एक कुलाड़ी पकड़ा कुलाड़ी के द्वारा साधकतम mm. है ना क्रिया साधन में जो अत्यंत उपकारक है, तो फाड़ने के लिए तो कुलाड़ी है mm. तो कुल्हाड़ी हो गया उपकरण mm. तो उपकरण कुल्हाड़ी में भी आपका उपकरण कलेक्शन चला गया तो उसको हमें उप, उपमान कहेंगे है ना तो उपमान वो नहीं हो सकता है तो उसको दूर करने के लिए हमें मिति पर दे देंगे मीति का अर्थ ज्ञान उपमिति है ना उपमिति कारणम, उप, उपमिति का जो कारण है वो उठा रहे हो, हो नहीं सकता कुड़ी नहीं हो सकता। हुँ। हुँ। तो फिर इसलिए ये कहते हैं कुठाराधि कुठार समझ में आया ना कुठार क्या है कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी तो तो दे देंगे तो में लक्षण नहीं जाएगा प्रत्यक्षाधि उप पद न दीजिए मिति करणम मिति का अर्थ है ज्ञान तो ये कहते हैं मित करणम अनुमानम तो मिति का कारण चार है है ना न मिति मतलब ज्ञान का है प्रत्यक्ष ये ज्ञान है तो उसका कारण प्रत्यक्ष है तो अनुमिति का अनुमान है उपमिति का उपमान है और शब्द का शब्द है तो उसमें सब चले जाएंगे तो इसलिए हम कहेंगे उप उपमित है उपमिति कह देंगे तो उपमिति का जो कारण होगा तो प्रत्यक्षादि नहीं हो सकते केवल उपमान ही होगा तो इसलिए उप दे देंगे तो उनमें जाएंगे संज्ञा संगीति अनुमित्यादि वारणा <coughs> ना अनुमिति वारणा तो आप अनुमित्यादि आदि संबंध पद न दीजिए संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम है ना उपमिति खाली कह दीजिए संज्ञा संगी, उपमिति समझा ना तो होने से अनुमिति अनुमिति अनुमिति आदि भारणा है तो अनुमिति आदि आदि पदों से क्या लेंगे अनुमिति हम्म और शब्द शब्द तो निशे ये तीनों भी क्या है हमें संज्ञा संगी संबंध है ना नहीं उसमें <coughs> संबंध पद नहीं देंगे संज्ञा संगी कभी विषय है ना नहीं? नहीं और जो जैसे कि हम कहेंगे प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष ये भी संज्ञा संज्ञ विषय है संज्ञा तो प्रत्यक्ष तो इसलिए कहते संबंध लेकिन उसने संबंध यह नहीं है पद पदार्थ का संबंध जो तो पद है शक्ति है शक्ति ही उपमान है तो वो ज्ञान अन्य तीनों में नहीं है है ना प्रत्यक्ष में क्या है कर्णादि ये संबंध नहीं है कर्ण ये जो कर्ण मतलब इंद्रिया ही करण हुआ ना तो कर्ण ही इंद्रिया बने हैं तो संबंध नहीं है तो उसी प्रकार शब्द आदि में उसमें नहीं जाएगा संबंध पद दे देंगे संयोगादि वारणा ये कहते संज्ञा तो न दीजिए संज्ञा संगीत पद न दीजिए तो क्या हो जाएगा संबंध ज्ञानम उपमिति है ना संबंध तो हम संयोग यह भी संबंध ज्ञान है संयोग संबंध है ना संयोग संबंध है तो संयोग क्या पदार्थ है हैं संयोग गुण पदार्थ है तो गुण पदार्थ ये संयोग भी एक संबंध है <classic> संबंध हमेशा दिष्ट होता है है ना दो में ही संबंध होता है एक में नहीं होता है है ना अनेक में भी संबंध नहीं होता है संयोग नहीं होता है अनेक में हाँ, तो आप कहेंगे अनेक में नहीं होता है दो में ही होता है तो ना ये थे, ये है तो... ना तो देखो इसका साथ है ये एक है दो है ये तीन है चार है पाँच है एक एक का संबंध तो चारों का साथ है ना तो आप कहते एक के एक हाँ एक, एक, तो एक का, एक, का, का है। एक साथ नहीं संग जब आप कहेंगे कहीं एक का साथ है दूसरा का संबंध है तो दूसरे में तो एक दो का संबंध है ना ये एक है और ये दो है तो ये इनमें संबंध जो है साय संबंध है तो दो साम्य सं... संबंध हमेशा दिष्ट होता है ना तो बा अनेक वनेकष्ट दिष्ट होता है तो इसलिए कहते हैं हमें संज्ञा संज्ञास नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे सम्बध ज्ञानम उपमिति ही तो स्वयं भी संबंध ज्ञान है प्रो तो इसलिए उसमें भी लक्षण चला गया तो उसको देने के लिए संज्ञा संज्ञास देंगे तो संयोग में नहीं जाएगा पद पदार्थ का जो संबंध है तो वही भूमिति वो ही हो मै असौ गवय शब्द वाच्य असो गाच्य अभिप्रेत गाच्य इत अभिप्रेतकार क्या है अभीष्ट इष्ट है ना जिसको उसने देखने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा तो इसलिए कहते हैं अभिप्रे तो गय पदवाच्य असौ गबय पदवाच्य ऐसे है? ना असौ यह शब्द कब प्रयोग किया जाता है असौ दूर है? दूर हुए तो और क्या हो सकता है वो ठीक है और क्या है असौ गब शब्द वाच्य है ना दूर से ये यहाँ खड़े हैं रास्ता में जंगल में वो गाय चर रहे हैं दूर से देखा रहे असू ये जो है ना एक गब शब्द वाच्य गय शब्द है ना गब ये ये शब्द है उसका जो वाच्य है पिंड विशेष जो वाच्य का अर्थ क्या अर्थ है तो पिंड है गौशत्र जी का जो पिंड़ है, पिंड़ है तो वही हो गया उसका वाच्य वाच्य वाच्य है ना वही इसलिए कहते हैं शब्द जिस को मैंने सुना था पुरुष से असौ यह गवय शब्द वाच्य वही गवय शब्द का ये पिंड है इसलिए कहते असौ गवय शब्द वाच्य इत्य तेन गंतरे शक्ति शक्तिग्रह अभाव अभाव प्रसंग दूषण इससे जो अतिदेश वाक्य से जो अतिदेश वाक्य को स्मरण किया था तो शहर में उसने कोई जंगली पुरुष से सुना था कि वो सदृश गभ यही अतिदेश वाक्य है अभी उसी को जंगल में प्रयोग कराए अन्यत्र अन्यत्र मतलब शहर में सुना हुआ अभी जंगल में स्वान करके ये करता है ये कहते हैं तेन गबैयांतरे शक्ति क्योंकि गबय शब्द का जो शक्ति है संबंध है वही गबय शब्द वाच्य में ही स्थित है अन्य में नहीं दिखाई पड़ेगा है ना अब घोड़ा हो तो घोड़ा ये नहीं क्योंकि उसने कहा कि सिंग वाला होना चाहिए और वो और बाकी तो घोड़ा के जैसे है लेकिन कुछ इतने ये नहीं लंबा है लंबा कुछ है ऐसे बताया था तो वही शक्तिग्रह उसमें गबय में ही हुआ उसको है ना न गयांतर शक्तिग्रह अभाव प्रसंग इति दूषणम ये कहता कि घोड़ा को क्यों घोड़ा में क्यों पिंड का ये नहीं होगा अनुभित नहीं होगी ये कैसे होगा? तो शब्द शब्द से जो जो आकार विशिष्ट उसने बताया था, लेकिन सिंह नहीं नहीं। घोड़ा हो सकता है लेकिन दो चीजें उसका सिंह नहीं है और कुछ में बहुत बाल है, है ना कुछ में उसका घोड़ा का ये होता है और इसका लंबा पुछ होता है पुछ का अग्रभाग में वाले तोने से शक्तिग्रह भाग होने से अन्य में उसका शक्ति संचार अशक्ति ग्रह नहीं हो सकता है तथा चो सदृश विशिष्ट पिंड ज्ञानम करणम तोने से गो सदृश जो गो सदृश विशिष्ट जो पिंड ज्ञान है वही उसका सदृश विशिष्ट है ना सदृशता यहाँ पे कर्ण हो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अबांतर व्यापार समझे ना अतिदेश वाक्यार्थ अति वाक्यार्थ वाक्यार्थ अतिदेश अतिदेश समझ में ना क्या है तो कहा क्या, था था? क्या है क्या क्या कहा था वो सदृश गे अतिदेश वाक्य है ना ये अबांतर व्यापार व्यापार जानते तत्जन्य व्यापार तो वही वही व्यापार हो जाए व्यापार है उपमिति ही फलम सारम उपमिति हो जाते उपमिति फलम ये सारम तच उपमान इस प्रकार उन्होंने कह दिया अभी जो उपमान कहा उपमान का अर्थ क्या हो गया सादृश्य ज्ञान ये कहते तीन प्रकार का उपमानम त्रिविधम क्या है ये कहते सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञानम वैधर्म्य विशिष्ट पिंड ज्ञान चेना तेदृश विशिष्ट पिण्ड ज्ञान सदृश समानता को देखा कर जो कहा था वो सदृश है वो, वो हो गया आपका हा पहला वाला है ना हाँ, सादृश्य विशिष्ट पिण्ड ज्ञानम ये हो गया <coughs> फिर कहते हैं असाधारण धर्म विशिष्ट पिण्ड ज्ञानम द्वितीय यथा एकते कहते खड़ग मृग है ना है इति पृषे नसीकलसत श्रृंगो अनतिगजाकृतिशन तिभ्य तिभ्य शुवा कालांतरे कालाद पिण्डं पश्य अतिदस वाक्या स्मरति स्मरती तदनंतर खड्गमृग खड़ग मृग पदवाच्यपमित्र उत्प्य थे खड़ग मृग जानते है एक एक जंगल में एक विशाल का हाथी से बड़ा नहीं है हाथी के। जैसे आप देखे <coughs> ए, पानी में रहने वाला गंडा गंडा जो है ना? तो उसी के समान उसका शरीर है लेकिन उसका ऐसे नाक में ना ऐसे अंडाकृति एक ऐसे ही सिंह रहता है एक सिंगर है, एक सिंह रहता है जब ही बाघ शेर आदि आक्रमण करते हैं, तो ऐसे ही करता है सभी को क्योंकि उनके लिए वो शस्त्र है अस्त्र है वो अपना सुरक्षा के लिए दूसरे के दूसरे को मारने के लिए जब तब वो मारते हैं पशु जब वो हाँ नहीं जब वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये मेरा भी खतरे के संकेत है तो उस समय आक्रमण करते हैं तो इसलिए वही है कभी कभी ये होता है जैसे आपस में ये करते हैं तो ये जो खड़गमृग समझ में आया ना कैसे ये बड़े विशाल का शरीर है तो वो जंगल में रहते हैं वही है तो ये कहते हैं क्या है कि खड़गमृग कृद्रिक इति पृष्ठे इस प्रकार पूछे जाने पर नासिक लसक नासिका नाक के ऊपर एक श्रृंग एक श्रृंग के जैसे और अनतिक्रांत गजाकृति तो गज का आकृति गज मतलब हाथी हाथी को हाथी का शरीर को अतिक्रमण नहीं करता है मतलब उससे छोटा अनिक्रांत गजाकृति तज ज्ञान त्री उसको जो जानता है उनसे है ना श्रुत्वा सुनकर कालांतरे पश्यन् उसे ही जंगल में गया YouTube में सर्च गूगल सर्च किया तो उसको मिल गया कि अफ्रीका का जंगल में ऐसे एक जीव है तादृशम पिंडम पश्चन अतिथ <स्थिण> वाक्य तो वही लस क्या अतिदेश क्या है इसमें हाथी हाथी तो क्या है अतिदेश किससे सुना तो जो हाँ जंगली पुरुष जिसने जाना था देखा था उससे ज्ञान भी है ना तो वो, वो लसत नासिक लसत एक श्रृंग अनिक्रांत गजाकृति ही ये अतिदृष्ट इतने ही उसने कहा नासिक लसत है ना नासिक लसत आगा। आगा। एक सिंह गजा अनिक्रांत तो गजा कृति इस, इसी वाक्य को उसमें स्मरण किया जंगल में जाकर जब स्मरण देखा देखकर कर उसको स्मरण किया मतलब हाँ वो जो कहा था ये गज हाथी के शरीर से बड़ा नहीं है और नाक का ऊपर एक तलवार जैसे ऐसे एक सिंह है तो है ना खड़ग कृतिया है न उसके इसलिए उसका नाम है खड़गमृग <coughs> मृग मतलब क्या है वाला नहीं नहीं है, नहीं मृग मृग मतलब मुरिगा पशु पशु मृग है पशु मृग का सामान्य अर्थ है पशु तो सभी जंगली जितने ही पशु है सभी मृग है मृग न मृग मृग मतलब द्रिग के अर्थ में मृग मृग मतलब संदिग्ध ऐसे चलिए ये कहते हैं गया। तो एकुत्वा तादर्शम पिंडम पश्य अतिदेशवाक्या स्मरती तदनंतरम खड़ग मृग खड़ग पदवाच्य खड़ग मृग पदवाच्य होना चाहिए खड़ग मृग पदवाच्य क्योंकि मृग खड़ग पदवाच्य खड़ग पद खड़ग तो, तो मतलब तलवार है नहीं खड़ग मृग पदवाच्य हम्म मृग मतलब अन्वेषण करना है तो निशे खड़ग इति उत्पद्यते ये मृगपदवाची उपमीति उत्पद्यूम पूर्ण मुद पूर्ण पूर्णादर्णमाद बढ़िया okay. है okay. okay.